साध्य को कैसे साधोगे बताओ साधना कोई भी हो डायनेमिक हो या मेरी बात सु... आप सुनते ही नहीं हो ये नहीं समझ रहे हो आप पहले, नहीं पहले साधना का मतलब हम वो बात किया नहीं है पहले साधना का मतलब क्या है पहले उसको देखेंगे बाद में वो चाहिए नहीं चाहिए देखेंगे क्योंकि आप आप साधना साधना साधना साधना को कुछ साधना जो है, आप कर रहे हो पहले का मेरा मानना साधना है ईश्वर समाधि भावनार्थ क्लेश ये उसमें कोई रियलाइजेशन नहीं होता है आप क्या स्टेट ऑफ बीइंग बोलता है वो कुछ नहीं होता है साधना में मगर उसके सहायता करता है समाधि के सहायता करने के लिए है वैसे बोला था ये मेरा अंडरस्टैंडिंग साधना साधना साधना साधना के लिए आप कौन सा साधना बोल रहा है साधना है में भी ही ही नॉट डू सुनोगे नहीं नहीं तो मैं कैसे भाई पहले क्या है? मेरे okay. ही नहीं, और बीच में रोकते जाओगे तो मैं कैसे हेल्प करूंगा मेरी बात थोड़ा धैर्य रख के सुन तो लो फिर आप भी बोल लेना है न मैं जो पूछूं बस उसका आंसर देना नहीं नहीं नहीं सर मैं क्या मतलब क्या क्या पूछता हूं आंसर साधना साधना का का मतलब मतलब है? है। है? से हो सकता। तर्क उसका का ये मतलब साधना है। साधना क्या? में में आ जाइए। अलग होगा मतलब अलग होगा मेरे को एक चीज आप दोनों बताओ कोई भी साधना कोई भी जिसको आप भी साधना समझते हो मैं भी समझता हूं, पूरी दुनिया भी समझती है ठीक कोई भी साधना नित्य हो सकती है क्या सच बोलना बस आ, नहीं, अब नहीं, रुको रुको नहीं, नहीं हो सकती राइट अब ये, ये ये तो तो ये ये कुर्क में संभव नहीं है नहीं अब ये साधना हमेशा हो रहा है ना ना, ना, ना दा दा दा ना ना, ना। ना। साधना कोई भी हो नित्य हो सकती है क्या सब बोलो यार नहीं है है नहीं सच बोलना सीखो अपने आप को धोखा मत दो ठीक तो साधना क्या हुई कोई भी साधना ओशो ने कराई बुद्ध ने कराई आज तक जितनों ने भी कराई आप जो करते हो ये जो करते हैं कोई भी साधना नित्य नहीं हो सकती तो साधना क्या हुई साफ बात अनित्य हुई और जो परम सत्ता है परमात्मा है या आत्मा है या वाट है वो क्या है तो अनित्य से नित्य को पाओगे क्या अनित्य का फल अनित्य ही होगा आज समझो या हजार जन्म बाद समझो मेरी बात सुन लो पहले अनित्य का फल अनित्य ही होगा अनित्य से आप नित्य को पाने चले हो। करके इतने साल खराब कर रहे हो मेरी बात को अभी सुनना नित्य से मिलना है तो नित्य होके ही मिलोगे जो आपका होना है या परमात्मा है या अस्तित्व है अस्तित्व से अस्तित्व होके ही मिलोगे दूसरा कोई उपाय न कभी हुआ था न है न होगा ये बात हो सकता है अभी आप एग्री ना करो लेकिन इसी को जब एग्री करोगे दस साल बाद दस जन्म बाद या दस हजार जन्म बाद तभी नित्य हो पाओगे साफ साफ बात यही है यहाँ कुतर की भी कोई गुंजाइश नहीं है एक मिनट मिनट खत्म नहीं है खत्म है नहीं।, नहीं वो हो रहा है। एक बात एक बात मैं क्या बोल रहा हूँ ये नित्य से नित्य गुरुदेव नहीं नहीं, नहीं एक, एक मैं क्या बोल रहा हूँ अभी क्या हो रहा, क्या, है, है? है। क्या हो रहा है ये नित्य है या अनित्य है। मगर ये क्या हो रहा है नित्य का सपोर्ट कर रहा है अभी क्या हो रहा है नित्य का सपोर्ट कर रहा है ये नित्य नहीं है किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं वही तो बता रहा हूँ क्या तो क्या हो रहा है इधर? नित्य का आनंद है नहीं ये नित्य आनंद चल रहा है आप अनित्य करके खलल डाल रहे हो <laughs> हमको सबको पता तो नहीं। नहीं है रहा है। नहीं पता नहीं है आपको हाँ पता, आ, पता नहीं है। पता होता एक्चुअल पता होना अलग चीज है यानी आग का फोटो देखना और आग में हाथ डालना बहुत फर्क है एक्चुअल पता होना अलग चीज है एक्चुअल पता केवल एक ही शर्त पे होगा जब आप अपने ही मैप पे, जो नित्य है, मैं श्रद्धा करोगे मेरा कहने का क्या सेंस है ना? एक सुनना मेरी बात जब तक श्रद्धा नहीं करोगे स्वयं पे उस पे संदेह करते रहोगे वो कभी वो फ्लावर जो खुला ही हुआ है वो खुला ही हुआ प्रतीत होगा ही नहीं आपको ऐसा लगेगा मिसिंग है कुछ तो श्रद्धा ज्ञानम और संशय आत्मा विनश्यति तो कभी भी मैं मेरा बहुत प्रेम है आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूं कभी भी अपने पे संदेह मत करना वो अग्नि है संदेह जैसे सती जली ना राम पे संदेह करके आदमी जलता है बस अपने पे निष्ठा आत्मनिष्ठा कि मैं बगैर कुछ किए हूं बगैर सोचे समझे हूं बगैर साधना के हूं बगैर समय के हूं बगैर प्रयास के मैं हूं और जितना भी मैंने अभी तक बोला इसके बगैर भी हूं ये होती है निष्ठा अपने पे इसी पे अगर डाउट करोगे जो फाइनल ट्रूथ है आपका अंतर्यामी बता देगा या आपका साक्षी बता देगा इसी पे अगर आप डाउट करोगे तो संशय आत्मा विनश्यति सूत्र लागू हो जाता और इसी पे अगर आपने अभी के अभी श्रद्धा कर ली क्योंकि ये अभी के अभी है अभी से भी पहले है इस पे आपने श्रद्धा कर ली ना तो मेरे को अगली लाइन बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी इधर so, मेरा। yes. हाँ आप बताओ ये सा। सारी चीजें बोला आप बताओ हाँ <laughs> इनके काम आ जाएगा भोले भाले लोग समझ जाते हैं व्हाट गुरुजी ही द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज फेथ ओके इन एप्सल्यूट फेथ एप्सुलूट फेथ इन योर बीइंगनेस सो यू आर विदाउट एनी एडिशनल क्वालिफिकेशंस विदाउट थिंकिंग विदाउट डूइंग एनीथिंग यू यू एग्जिस्ट having faith in that existence mm -hmm. will lead you to the eternal truth and that is beyond time it's before time so if you have faith in this moment you are already there but if you have the slightest bit of doubt that's going to take you far away from that aur ispe agar aapne doubt kiya tabhi sawal aayega hmm any questions can only arise in the presence of doubt if you have yes. no doubt